नैना ने नोटबुक में ध्यान से देखते हुए कहा पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसे गाजियाबाद मर्डर केस का नाम क्यों दिया गया है जबकि इसमें तो सभी विक्टिम ने सुसाइड किया था हम्म इसीलिए तो इसे मर्डर केस कहा जाता है मर्डर केस क्योंकि एक साथ इतने लोग अचानक से सुसाइड नहीं कर सकते और अगर सुसाइड था भी तो उसका कारण सामने आना चाहिए न तुम खुद सोचो एक एरिया में बाश्किल से एक हफ्ते के अंतराल में भला नौ लोग कैसे सुसाइड कर सकते हैं इतना बड़ा इत्तेफाक विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा यह सुसाइड नहीं हो सकता और इसीलिए डिसूजा सर ने इसे सुसाइड केस का नाम नहीं दिया बल्कि गाजियाबाद मर्डर केस का नाम दिया है अपना सिर हिलाते हुए कहा उन सभी की उम्र सेक्स पेशा पारिवारिक स्थिति सब कुछ अलग अलग और विक्टिम में से किसी को मेंटल प्रॉब्लम भी नहीं थी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन्होंने एक के बाद एक सुसाइड कर लिया नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा नैना ने आगे बोलते हुए कहा अभी तक मुझे इस डायरी के केसेस में सबसे ज्यादा मुश्किल है क्यूँकी उसका टाइम स्पेन बहुत ज्यादा था काफी सालों तक मर्डर होता रहा था लेकिन ये गाजियाबाद वाला मर्डर केस तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें अभी तक मर्डरर के होने की बात भी सामने नहीं आई है लोगों को यही लगता है कि यह सिंपल सुसाइड केस है ऐसे में जब मर्डरर का नाम सामने आएगा तो ना जाने लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और उससे पहले तो हमारे लिए ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर कातिल ने एक साथ नौ लोगों को सुसाइड करने के लिए कन्विंस क्यों किया उसका मकसद क्या था और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर उसने ये सब किया कैसे हमारी टीम में एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी है मैंने उससे इस बारे में बात की थी विक्रांत ने अब नैना को अनुष्का के बारे में बताना शुरू किया उसने मुझे बताया था कि अगर आप किसी आदमी को सुसाइड करने के लिए कन्विंस करना चाहते हो तो फिर आप ये काम हिपनोटिज्म की मदद से कर सकते हो चांसेज है लेकिन बहुत बहुत मुश्किल काम है नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के तो बस का भी नहीं है ये सब आदमी की मेंटल कंडीशन उसके रहने के परिवेश और उसकी इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर हैं। कहने का मतलब वर्ल्ड के टॉप लेवल के साइकोलॉजिस्ट के लिए भी ये काफी मुश्किल काम है वो भी नौ लोगों को इतने कम समय में सुसाइड करने के लिए मजबूर करना तो उनके लिए भी नामुमकिन है मैंने भी पहले साइकोलॉजिकल मेथड और हिप्नोटिज्म के बारे में पढ़ा था नैना ने, ने, ने जवाब दिया लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है ड्रग्स ड्रग्स या नशे की गोलियां खिलाकर भी तो लोगो को बस में किया जा सकता है हो सकता है कतिल ने इसी तरीके का इस्तेमाल किया अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक बार सब समझ लूंगा फिर केस के इन्स्टिगेशन के लिए अप्लाई करूंगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यह केस बाकी के केसेज ऐसी बिल्कुल अलग है नैना ने आगे थोड़े चिंतित लहजे में कहा भले ही केस काफी कॉम्प्लीकेटेड है लेकिन फिर भी पुलिस ने इसकी नॉर्मल रिपोर्ट दर्ज की है ऐसे में पुलिस ने न तो इस पर ज्यादा काम किया था और न ही उनके पास केस से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हमें एक नए सिरे से इस पर काम करना होगा हम्म, विक्रांत ने अपना सिरे लाते हुए कहा इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम मैंने जब हेडलेस फीमेल मर्डर केस सॉल्व कर लिया तो फिर यह भी कर ही लूंगा इतना तो मुझे खुद पर भरोसा है बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ का काम खत्म करके वापस आ जाना नैना ने, ने, ने विक्रांत को गले से लगाते हुए कहा डैड ने तुम्हारे लिए सेंट्रल सी में बात कर रखा है क्राइम ब्रांच में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे तुम बस अपना काम करना और किसी चीज की टेंशन मत लेना क्योंकि तुम्हारे ससुर जी का हाथ अब हमेशा तुम्हारे सिर पर है अच्छा मैं तो टेंशन नहीं लेता लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सपोर्ट करते करते तुम्हारे डैड को टेंशन हो जाए विक्रांत ने हंसते हुए कहा अच्छा ये बताओ तुम शुरू से डैड डैड किए जा रही हो मम का तो जिक्र ही नहीं किया उनके बारे में भी तो बताओ कुछ कहा है क्या करती है वो भी तुम्हारे डेड जैसी सीक्रेट एजेंट तो नहीं है वो बस एक अमीर महिला है नैना ने, ने अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कहा अमीर महिला ऐसे <laughs> क्यों बोल रही हो तुम तो? विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा हाँ मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करती थी वहां से रिटायर हो चुकी है तो अकाउंट में खूब पैसा लेकिन डैड इधर बिजी रहते हैं इसलिए वो घर पर ही रहती है ओ विक्रांत को तुरंत वो बात याद आ गई जब नैना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी और विक्रांत ने अपने अदृश्य टूल की मदद से उन दोनों की बात सुनी थी विक्रांत को तभी लगा था कि नैना की माँ कोई बहुत पावरफुल लेडी है अच्छा हाँ ये बताओ घर कहाँ है तुम्हारा विक्रांत ने बड़ी उत्सुकता से सवाल किया हम्म, हमारा असली घर तो दिल्ली में ही है मोम वहीं जॉब करती थी तो हम वहीं गवर्नमेंट बंगले में रहते थे लेकिन फिर बाद में मोम के रिटायर होने के बाद हम लोग मुंबई में रहने लगे क्योंकि पापा का ज्यादातर काम वहीं रहता था और उन लोगों के ज्यादातर फ्रेंड्स वगैरह भी मुंबई के ही थे नैना अब तक विक्रांत की गोद में जाकर बैठ चुकी थी उसने विक्रांत के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा पता है विक्रांत जब मैं छोटी थी तो ज़्यादातर अकेली ही रहती थी डैड अक्सर आउट ऑफ कंट्री रहते थे और मॉम भी बहुत बिजी रहती थी उस टाइम मुझे मॉम डैड से बहुत शिकायत रहती थी लेकिन फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मुझे समझ आया कि उन लोगों का काम ही ऐसा है कि उन्हें मुझसे दूर रहना पड़ता था ड्यूटी लेकिन शुरू से अकेले रहने की वजह से मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगने लगा था इसलिए मेरी किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं है कुछ मामलों में ये चीज़ थोड़ी ख़राब थी लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छा मानती हूँ इंसान को अकेले रहना सीखना चाहिए अच्छा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ वरना तुम मुझे कैसे मिलते बेवकूफ़ नाना ना विक्रांत के गाल पर प्यार से हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा अच्छा अच्छा बेवकूफ़ हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ मैं विक्रांत ने नैना को गुदगुदी करना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में गिरते हुए बेड पर पहुंच गए अगले कुछ दिनों तक विक्रांत और नैना की ये स्पेशल डेट यू ही चलती रही दोनों ने हाई सिक्योरिटी के बीच न्यूजीलैंड के कुछ रेस्टोरेंट में जाकर डिनर और लंच भी किया चार पांच दिनों के भीतर इंडियन एम्बेसी की तरफ से विक्रांत और स्वाति को सुरक्षित वापस इंडिया भेजने का इंतजाम कर दिया गया नैना के साथ घूमते टहलते विक्रांत को वक्त का पता ही नहीं चला और उसके वापस इंडिया लौटने का भी समय हो गया इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले नैना जब आखिरी बार विक्रांत से मिली तो उसने विक्रांत से वादा किया की कि वो बहुत जल्द यहाँ का काम खत्म करके इंडिया वापस आ जाएगी और फिर दोनों मिलकर डिस केस पर काम करेंगे नैना से मिलने के बाद तो मानो विक्रांत का न्यूजीलैंड आना सफल हो गया था उसके चेहरे पर अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी विक्रांत ने स्वाति और मिस्टर आशुतोष को नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया था क्योंकि नैना यहाँ पर सीक्रेट आइडेंटिटी के साथ रह रही थी और विक्रांत किसी भी हालत में उसकी आइडेंटिटी लीक होने का रिस्क नहीं ले सकता था ऐसे में जब फ्लाइट में बैठा विक्रांत मनी मन खुश होकर मुस्कुरा रहा था तो स्वाति को भी उसकी खुशी का राज नहीं पता चल पा रहा था न्यूजीलैंड आते वक्त तो विक्रांत काफी मायूस था सो टेंशन में दिख रहा था लेकिन अब यहाँ से लौटते वक्त ना जाने क्यों वो इतना खुश नजर आ रहा था हालांकि स्वाति ने विक्रांत से इस बारे में कोई सवाल भी नहीं किया उस दिन गाड़ी में हुए इंसिडेंट के बाद से स्वाति विक्रांत के साथ काफी असहज हो गयी थी वो विक्रांत से ज्यादा बात करने से बच रही थी खैर फ्लाइट के दिल्ली में लैंड होने के बाद विक्रांत को पहले फॉरन मिनिस्ट्री के ऑफिस में ले जाया गया वहाँ पर विक्रांत ने फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को न्यूजीलैंड में हुए सभी इंसिडेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन दी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी विक्रांत की बहादुरी का काफी अचंभित रह गए। उन लोगों ने विक्रांत की खुलकर तारीफ की और उसे ये भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्द उसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट एक साथ दिया जाएगा फॉरन मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने के बाद विक्रांत ने फिर दिल्ली ऐसी मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ी और फिर वहाँ पर वो सीधे सेंट्रल सी के हेड से मिलने के लिए पहुंचा उन्होंने पर्सनली विक्रांत को मिलने के लिए बुलाया था सेंट्रल सीआईडी के हेड न्यूजीलैंड वाले केस को सुनने के बाद विक्रांत से काफी उन्होंने तो काम करने का ऑफर दे डाला यानी की अब विक्रांत को डी एन नगर ब्रांच वापस लौट जाने की भी जरूरत नहीं थी न्यूजीलैंड ऐसी लौटने के बाद विक्रांत बहुत खुश था उसके शरीर में मान और एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ऐसी ज्यादा काम करने के लिए उत्साहित हो रहा था उसने सेंट्रल सी में गाजियाबाद वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अप्लाई कर दिया था ऑफिसर्स विक्रांत के काम से बहुत खुश थे। ऐसे में उन लोगों ने विक्रांत को इस केस पर काम करने के लिए अप्रूवल देने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया बहुत जल्द विक्रांत को काम करने की परमिशन मिल गई अब वो बहुत जल्द इस केस पर काम करने के लिए गाजियाबाद पहुंच चुका था हालांकि जैसा नैना ने कहा था की चूंकि इस केस को सीरियसली रिपोर्ट भी नहीं किया गया था और इस वजह से पुलिस ने इसको सिंपल सुसाइड का केस मानकर कुछ इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया था कुल मिलाकर लोकल पुलिस के अकॉर्डिंग ये कोई केस ही नहीं था ऐसे में अब अगर विक्रांत को दोबारा से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर उसके पास केस रिलेटेड एविडेंस और पेपर नहीं है बाकी की केसिस की तरह इस केस आरोप वो ऑफिस में बैठकर पहले की इन्फॉर्मेशन के अनुसार एनालिसिस नहीं कर सकता था ऐसे में उसे केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए लोकल पुलिस पर ही डिपेंड रहना था विक्रांत ने सीधे जाकर लोकल पुलिस को अपना इंटेंशन बताया और उन्हें यह खबर दी कि यह केस दोबारा से ओपन हो रहा है चूंकि अब विक्रांत सेंट्रल सीआईडी से के ऑफिसर के तौर पर उनसे बात कर रहा था ऐसे में लोकल पुलिस ने तुरंत विक्रांत का सहयोग करना शुरू कर दिया हालांकि केस काफी पुराना था ऐसे में इसके क्लू और एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था डीसीपी डिस ने सेंट्रल सी से के स्पेशल एजेंट के तौर पर ही इस केस पर काम करना शुरू किया था लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उन्हें इस केस का कोई इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिला था ऊपर से अब तो इस केस को हुए 15 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है ऐसे में इसे दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होने वाला है